रास्टी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के, केंडरी ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित, प्रस्तुत है कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम, जानवरों के बच्चे. बच्चो, एक था किसान, उसके पास बच्च� गाय थी, मुर्गी थी और एक था कुत्ता इन सब के थे नन्ने मुन्ने बच्चे गाय का था एक गोरा बच्छडा गुर्गी के थे पीले चूजे कुत्ते का था नन्हा पिल्ला नेम न था बकरी का बच्चा ये सब हंसी खुशी खेलते कूदते और खूब मजे से रहते किसान के एक लड़का भी था उसका नाम था बबुआ वो रोज सवेरे स्कूल जाता जब शाम को घर वापस आता तो उसकी मां उसे खाना देती वो फिर थोड़ा खेलता और उसके बाद पढ़ने की तैयारी करने लगता पहले बबुआ अपनी तख्ती को पानी से साफ करता फिर उस पर सफेद खड़िया लगाता और इसके बाद अपनी पट्टी को सुखाने के लिए गाना गाता सूख सूख पट्टी चंदन बट्टी राजा आया मेल छुड़ाया मेल के ऊपर झंडा गढ़ाया झंडा गया या टूट पट्टी गई सूख सूखे बाबूआ जब यह गाना गाता तो उसके दोस्त उसके पास आकर बैठ जाते और उसका गाना सुनते वे दोस्त कौन-कौन थे जरा बताओ तो गाय का था एक गोरा बछड़ा जब पट्टी सूख जाती तो उसρέ idee दोस्त वबबुइंशाव को घेर ले और कई दोस्त, दोस्त हम को भी जरिक सी खाडों। इस पर वब्बूइंशा कि reg. दोस्तों सिखा तो दू है पर गब तुम प्रत तो हो यहाई नहीं। तुम भी स्कूल जय करो ना? तब तोम भी एसमा के ये सब नई-नई बातें पता लग जाएंगी इस पर पिल्ला बोला वाह बस इतनी सी बात है मैं भी अपने बापू से कहूंगा मुझको भी बस्ता ला दो तख्ती ला दो मैं भी स्कूल जाऊंगा बच्चों फिर क्या था पिल्ला भागा भागा अपने बापू कुत्ते के पास गया और बोला बापू मुझको भी बस्ता ला दो तख्ती ला दो मैं भी जाऊंगा स्कूल जैसे बबुआ जाता है कुत्ता बोला अरे बेटा स्कूल तुम जरूर जाना पर बबुआ के स्कूल में नहीं बिल्ली मौसी के स्कूल में जाना वहीं पर जानवरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं पिल्ले को यह बात अच्छी नहीं लगी वो मुंह फुलाकर चला गया चूजों ने भी अपनी अम्मा मुर्गी से कहा मुर्गी ने भी चूजों से वही कहा जो पिल्ले से उसके बापू ने कहा था चूजों को भी अपनी मां की यह बात अच्छी नहीं लगी वे भी गुस्सा होकर चले गए मेमने को जब यह पता चला तो वह बड़ा खुश हो सोचने लगा अरे मेरी मां तो जरूर मुझे बबुआ के स्कूल में जाने ही देंगी मैं और बस वो भी फुदकता फुदकता अपनी मा बकरी के पास गया और बोला मुझे को मा तुम बस्ता ला दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा मुझे को मा तुम पत्टी ला दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा बकरी बोली बॉल नहीं जाएगा चल मेरे साथ जंगल वहां बिल्ली मौसी ने स्कूल खोला है तुम वहीं जाकर पढ़ना अम्मे अम्मे बच्चों मेमना भी अब रूठ गया वो भी बबुआ के स्कूल में जाना चाहता था गाय का बछड़ा और भैंस का पाड़ा चुपके चुपके मेमने को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे <laughs> वे भी अपनी माओं के पास बड़ी शान से गए और बोले हमको तुम मां बस्ता ला दो हम भी पढ़ने जाएंगे हमको तुम मां तक दी ला दो हम भी पढ़ने जाएंगे उनकी मांएं थी गाय और भैंस उन्होंने भी वही कहा जो चूजे पिल्ले और मेमने की मां और बापू ने कहा था बस यीशु ना था कि बछड़े और पाड़ा को भी बड़ा गुस्सा आ गया उनके मुंह भी गुब्बारे की तरह फूल गए इसी तरह कई दिन हो गए अब वो न तख्ती का गाना सुनने आते और नहीं अपनी माओं से पढ़ने की जिद करते फिर एक दिन क्या हुआ सुबह सवेरे किसान के घर सब तरफ शोर मचा हुआ था न वहां गाय का बछड़ा था न भैंस का पाड़ा था न मुर्गी के चूजे थे और न बकरी का मेमना कुत्ता भी अपने पिल्ले को जगह-जगह ढूंढ जगह रहा था अब किसान को भी पता चला उसको भी फिक्र हुई कहीं रात को कोई उसके जानवरों को उठाकर ही ना ले गया हो उसने भी घर का कोना कोना देखा पर कहीं कोई बच्चा ना मिला इस पर वो जोर से बोला अरे क्या बच्चों को किसी ने मारा था या डांटा था मुझे कुछ बताओ तो सही इस पर गाय और भैंस डरती डरती बोली बच्चे कई दिन से कह रहे थे हमको तुम मां बसता तुम मा तकदीला दो हम भी पढ़ने जाएंगे किसान बोला और तुम सबने मना कर दिया अरे पढ़ना भी क्या बुरा होता है मैं उन सबको स्कूल भेजूंगा अच्छा अब उन सबको ढूंढो तो बकरी गाय मुर्गी तीनों बोली नहीं नहीं हमने उन्हें स्कूल जाने को मना नहीं किया हमने तो सिर्फ यह कहा था कि तुम बिल्ली मौसी के स्कूल में पढ़ने जाना वहीं पर तो सारे जमरु के बच्चे पढ़ते हैं बस वे इसी पर गुस्सा हो गए अब सबने फिर से उनको खोजना शुरू कर दिया बबुआ भी अपने घर की छत पर चढ़ा शायद बच्चे कहीं वहां ही न हों पर वे छत पर भी न थे बबुआ जोर-जोर से अपनी छत पर से चिल्लाने लगा कहां छिपे हो प्यारे बच्चों मेरा बापू मां गया है तुम भी पढ़ने जाओगे कहां छिपे हो प्यारे बच्चों बस फिर क्या था किसान के घर के पास एक बड़ा सा भूसे का ढेर गिरा और उसमें से बच्चे हंसते मुस्कुराते बाहर निकले <laughs> अच्छा जरा बताओ तो वे कौन-कौन थे गाय का थई कृ कोरा बछड़ा काला पाड़ा मुर्गी के थे पीले चूजे कुत्ते का था नन्हा पिल्ला नेम न था बकरी का बच्चा और वे सब फिर किसान के आगे पीछे लिपट गए अच्छा बच्चो अब एक गाना सुनो एक ती गोरी गोरी गाई गाई का था एक गोरा बच्डा बच्चा मुर्गी ची चूजों की मां मिला था कुत्ते का बच्चा पढ़ने को जब मना कर दिया टूट गए वे सारे बच्चे